श्री राम कृष्ण परिच्छेद सुरेंद्र के मकान पर श्री राम कृष्ण राम तथा तो महेंद्र गोस्वामी आदि के साथ कृष्ण भक्तों के साथ सुरेंद्र के घर पधारे हैं 1881 ईसवी इक्यासी महीना है संध्या होने वाली है श्री राम कृष्ण ने इसके कुछ देर पहले श्री मनमोहन के मकान पर थोड़ी देर विश्राम किया था सुरेंद्र के के दूसरे मजले के बैठक घर में अनेक भक्तगण भक्तगण बैठे हुए हैं। हैं। भोलानाथपाल आदि पड़ोसी उपस्थित श्री केशवसेन आने वाले थे परंतु आ ना सके ब्राह्मण समाज के श्री त्रैलोक के सान्याल तथा अन्य कुछ ब्राह्म भक्त आए हैं बैठक घर में दरी और चादर बिछाई गई है उस पर एक सुंदर गलीचा तथा भी है श्री रामकृष्ण को ले जाकर सुरेंद्र ने उसी गलीचे पर बैठने के लिए अनुरोध किया श्री राम कह रहे हैं यह तुम्हारी कैसी बात है ऐसा कहकर महेंद्र गोस्वामी के पास बैठ गए महेंद्र गोस्वामी भक्तों के प्रति मैं इनके श्री राम के पास कई महीनों तक प्रायः सदा ही रहता था ऐसा महान व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा इनके भाव साधारण नहीं है श्री रामकृष्ण गोस्वामी के प्रति यह सब तुम्हारी कैसी बात है मैं छोटे से छोटा दीन से भी दीन हूँ मैं प्रभु के दासों का दास हूँ कृष्ण ही महान है जो अखंड सच्चिदानंद है वे ही श्री कृष्ण है दूर से देखने पर समुद्र नीला दिखता है पर पास जाओ तो कोई रंग नहीं जो सगुण है वे ही निर्गुण है जिनका नित्य है उन्हें की लीला है श्री कृष्ण त्रिभंग क्यों है राधा के प्रेम से जो ब्रह्म है वे ही काली आद्याशक्ति है शिष्ट स्थिति प्रलय कर रहे हैं जो कृष्ण है वे ही काली है मूल एक है यह सब उन्हीं का खेल है उन्हीं की लीला है उनका दर्शन किया जा सकता है शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि से उनका दर्शन किया जा सकता है कामनी कांचन में आसक्ति रहने से मन मैला हो जाता है मन पर ही सब कुछ निर्भर है मन धोबी के यहाँ का धुला हुआ कपड़ा जैसा है जिस रंग में रंगवाओगे उसी रंग का हो जाएगा मन से ही ज्ञानी और मन से ही अज्ञानी है जब तुम कहते हो कि अमुक आदमी खराब हो गया है तो अर्थ यही है कि उस आदमी के मन में खराब रंग आ गया है सुरेंद्र माला लेकर श्री कृष्ण को पहनाने आए पर उन्होंने माला हाथ में ले ली और फेंककर एक और रख दी इससे सुरेंद्र के अभिमान में धक्का लगा और उनकी आंखें डबडबा गई सुरेंद्र पश्चिम के बरामदे में जाकर बैठे साथ राम तथा मनोमोहन आदि हैं सुरेंद्र प्रेम को करके कह रहे हैं मुझे क्रोध हुआ है राढ़ देश का ब्राह्मण है इन चीज़ों की कद्र क्या जाने कई रुपए खर्च करके यह माला लाई मैं गुस्से में आकर कह बैठा और सब मालाएं दूसरों के गले में डाल दो अब समझ रहा हूं मेरा अपराध भगवान पैसे से खरीदे नहीं जा सकते वे अहंकारी के नहीं है मैं अहंकारी हूं। मेरी पूजा क्यों लेने लगे मेरी अब जिने की इच्छा नहीं है कहते कहते आंसू की धाराएं उनके गालों और छाती पर से बहती हुई नीचे गिरने लगी इधर कमरे के अंदर त्रैलोक के गाना गा रहे हैं श्री राम कृष्ण मतवाले होकर नृत्य कर रहे हैं जिस माला को उन्होंने फेंक दिया था उसी को उठाकर गले में पहन लिया वे एक हाथ से माला पकड़ तथा तो दूसरे हाथ से उसे हिलाते हुए गाना गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं सुरेंद्र यह देखकर करके श्री रामकृष्ण गले में उसी माला को पहनकर नाच रहे हैं आनंद में विभोर हो गए मन ही मन कह रहे हैं भगवान गर्म का हरण करने वाले हैं जरूर परंतु दिनों के निर्धनों के धन भी हैं श्री रामकृष्ण अब स्वयं गाने लगे गाना भावार्थ हरि नाम लेते हुए जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं वे दोनों भाई आए हैं वे जो मार खाकर प्रेम देते हैं जो स्वयं मतवाले बनकर जगत को मतवाला बनाते हैं जो चांडाल तक को गोद में ले लेते हैं जो दोनों ब्रज के कन्हैया बलराम हैं, अनेक भक्त श्री रामकृष्ण के साथ साथ नृत्य कर रहे हैं कीर्तन समाप्त होने पर सभी बैठ गए और ईश्वर की बातें करने लगे श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कह रहे हैं श्री राम सुरेंद्र से कह रहे हैं मुझे किछ खिलाओगे नहीं यह कहकर वे उठकर घर के भीतर चले गए स्त्रियों ने आकर भूमिष्ठ हो भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करके वे दक्षिणेश्वर लौट आए